अध्याय 41 व मैना का विलाप भगवान शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ देवताओं तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही भगवान शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ तब वे अत्यंत छुब्ब होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपनी पुत्री की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना बोली, मुने, पहले तो तुमने यह कहा, शिवा शिव का वरण करेगी, मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाय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 कहां गए वे दिव्य ऋषि तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूं वशिष्ठ जी की वह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्त है वह स्वयं इस विवाह के लिए अगवा बनकर आई थी न जाने किन-किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लूट गया ऐसा कह कर, अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उसे कटु सुनाने लगी अरे दुष्ट जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ, तुझ दुष्टा ने स्वयं ही सोना देखकर कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया, हंस को उड़ाकर पूने पिंजने में कोआ पाल लिया, गंगा जल को दूर फेक कर कुएँ का जल पिया, प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्पूर्वक जुगनू को पक गी फेंककर मोम के तेल का आदर आदरपूर्वक भोग लगाया सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया ब्रह्म विद्या छोड़कर कुचित गाथा का स्रवन किया बेटी तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमई विभूति को दूर हटाकर चिंता की अमंगलमई राख अपने पल्ले बांध ली क्योंकि समस्त शेष देवताओं और श्री विष्णु आदि पर शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको तेरी बुद्धि को तेरे रूप को और तेरे चरित्र को बारंबार धिकार है। तूने तपस्या का उद्देश्य देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को धिकार है, बेटी। हम दोनों माता पिता को भी धिकार है, जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, त तुम्हारे कुल को धिकार है, तुम्हारी क्रिया दक्षिता को भी धिकार है, तथा तुमने जो कुछ किया, उस सब को भी धिकार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया, यह तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट नाएं, सप्तर्षी लोग सब मुझे अपना मुंह नहीं दिखाएं। इन सबने मिलकर क्या साधा है, मेरे कु अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई अथवा राक्षस आदि ने आकाश में लाकर इसे क्यों नहीं खा डाला पार्वती आज मैं तेरे सिर को काट डालूंगी परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी हाय तुझे छोड़कर कहां चली जाऊं मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद यह है कैकर मेना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गई देवऋषे उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए सबसे पहले मैं पहुंचा मुनि श्रेष्ठ मुझे देखकर तुम स्वयं मेना से बोले महर्षि नारद ने कहा पवित्रवते तुम्हें पता नहीं है वास्तव उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है, इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हट छोड़कर विवाह का कार्य करो, अपनी शिवा का हाथ भगवान शिव के हाथ में दे दो, तुम्हारी यह बात सुनकर मैना तुमसे बोली, उठो यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों और अदमो मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता एवं विकपाल क्रमश आकर यूं बोले पितरों की कन्या मैने तुम हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुन लो भगवान शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्साहतत्व को देखकर इन भक्त वत्सल ने कृपा मैंने देवताओं से बारंबार अतिरिक्त विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं रोऊँगी। अब आप लोग प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उधत हो रहे हैं, मुनीश्वर। उनके ऐसा कहने पर वशिष्ट आदि सप्तऋषियों ने वहाँ आ पितरों की कन्या तथा गिरिराज की रानी में हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं जो कार्य सर्वता उचित और उपयोगी है उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान ले भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है वेदान्त पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं उनके ऐसा कहने पर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 देखो तो कौन-कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं तुम इनकी निंदा क्यों कर रही हो भगवान शंकर को तुम भी जानती हो किंतु नाना रूप वाले शंभू के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूं वे ही सबके प्रतिपालक हैं पूजनीयो के भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह एवं निग्रह मानसिक दुख छोड़ो, सुवर्ती शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शम्भु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएँ की थी मैं आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूं उनके उस परम महत्व को देख और समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार नहीं किया था। प्रिये अपनी उस बात को इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे बेघट के पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसे हर के हाथ में नहीं दूंगी। नाथ अपनी इस बेटी को निर्दयता समुद्र में डुबा ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाएंगे, स्वामिन यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप पुत्री दे देंगे, तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूँगी। मैना ने जब हट पूर्वक ऐसी बात कही, तब पार्वती स्वयं आकर यह रमणीय वचन बोली, माँ तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभकारक है। इस समय विपरीत कैसे हो � ये रुद्र देव सबकी उत्पत्ति के कारण भूत शक्तिशाली ईश्वर हैं इनसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है समस्त सूतियों में यह वर्णन है भगवान शम्भु सुंदर रूप वाले तथा सुखद हैं कल्याणकारी महेश्वर समस्त देवताओं के स्वामी तथा सुम प्रकाश हैं इनके नाम और रूप अनेक हैं माताजी श्री विष्णु �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 अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो।